चुपके चुपके रहो मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुड आफ्टरनून बहुत ही अच्छी बातें होती हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ चुरू से डॉक्टर राम कुमार गोटर जी हैं एमबीबीएस हैं एमएस हैं और गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो वही उनसे बातें करेंगे आज हम लोग कुछ उनके जीवन के कुछ खास अनुभव आप तक पहुँचाएंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर राम कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप फाइन जी जी, जी, जी. और हमारे रेडियो सुनने वाले सभी आपको पहली बार सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए मैं शादुलपुर डिस्ट्रिक्ट चूरू से हूँ डॉक्टर राम कुमार घोटड़ नाम है मैंने स्त्री रोग एवं पुष्प विशेषज्ञ में स्पेशलिटी किया हुआ है विशेषज्ञ हूँ जी, जी जी जी जब मैं आज से लगभग 25 तीस साल पहले जब मैं वहाँ मैं गवर्नमेंट जॉब में वो में जोड़ में था उसमें देख शुरुआतों देख, में देखा कि यहाँ जो महिलाएं आती हैं क्यों स्त्र के होने के कारण से स्त्री के जितने भी बीमारियां होते हैं जैसे गर्भावस्था में है बच्चों गिरना है मावारी का नियमित आना है इस तरह बीमारियाँ अब हैं उस समय उस समय हुआ करती थी स्त्री रोग प्रस्तुत विशेषज्ञ में कोर्स करके मैंने सरकारी हॉस्पिटल शुलपुर आया तो उसमें उन वो ये संभा क्या करती थी कि एक डॉक्टर पुरुष डॉक्टर होकर के स्त्री के बारे में क्या इलाज कर पाएंगे <laughs> हाँ क्या इलाज कर पाएंगे तो वो शर्मा एक शंकाया करते थे थोड़ी उनके मन में थोड़ा सा दौरा पड़ जाता था, था कि उसके बाद देर देर जब वो हमारे बीमारी के संपर्क में आए हमने उनका इलाज किया थोड़ा प्रभाव प्रभावित हुए अच्छा इलाज हुआ तब तो आने लग गए काफ़ी पैसे आने उसके बाद में सरकार की योजनाएं बिस्तर की गई जिसमें महिलाओं को सरकारी हॉस्पिटल जाना काफ़ी हद तक जरूरी सा हो गया गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी गई जिसमें फ्री ऑफ उनको प्रेग्नेंस फ्री ओपन को देखना उनका ट्रीटमेंट देना उनके इलाज संबंधी जो इन्वेस्टिगेशन है उनका सभी करना और जो डिलीवरी संबंधी हैं तो वो सभी प्रसव कराना सभी इसलिए मैं प्रसव करवाता था लगभग सरकारी हॉस्पिटल में पर मत है सौ से भी ज़्यादा प्रसव हमारे वो जया करते थे तब औरतों का खुलापन हुआ कि हाँ वास्तव में डॉक्टर तो डॉक्टर की अच्छी देखते हैं इसमें डॉक्टर को स्त्री और पुरुष के अंदाजा नहीं करके डॉक्टर तरफ देखें तो हमें उनसे खुल बात करें तो हमारा इलाज भी सही हो तो वो सभी औरतें जिन्होंने इलाज दिया उन्होंने आगे चल करके भी अपने गांव में देहातों बहनों को उसको बताया कि भैया वास्तव में जो अपन ब्रांतियाँ थी वो ब्रांतियाँ में होकर के और हमें डॉक्टर से पार से जाना चाहिए चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो क्योंकि वो विशेष विशेष के कोर्स करके आए हैं तो निश्चित तौर से ही सामान्य डॉक्टर बजाय विशेष के कोर्स अपना अच्छा इलाज कर पाएंगे बहुत से लग गए उसके बाद हमने सरकारी लोब में हुए काफ़ी कुछ सरकार के नियमों रहते हुए सरकार की जो योजनाओं को लागू करते हुए हमने बहुत कुछ मतलब महिला रोग समझे बीमारी को इलाज किया उनको समझाया काफ़ी हद तक वो समझे क्योंकि वह देहात में रहते थे ज़्यादातर अब जो पी है इक्कीस शताब्दियों में देखा है कि ये लड़कियां पढ़ रही हैं अच्छा पढ़ रही हैं शायद कोई ऐसे लड़की हो जो अनपढ़ के बराबर उनको अपने माने और पिछले शताब्दी में मानो अपने दो उन्नीस सौ समझ लीजिए जब तक भी अगर कोई बहू या पत्नी या कोई हमारे पास औरत आती थी आप, तो वो अनपढ़ साक्षर समझो तो इतना जानकार नहीं थी तो उसमें भ्रांतियाँ रहती थी और वो कुछ थोड़ा सा डॉक्टर पुरुष डॉक्टर मिले में जाए वो नर्स बहन से बात करना ज़्यादा पसंद करती थी क्योंकि महिला थी वो महिला को ज़्यादा बात करना पसंद किया करते थे बाद में धीरे धीरे ये जानकारी मिली उनको इलाज अच्छा हुआ तो वो आने भी लग गए अब तो देखने में आ रहा है कि किस शताब्दी में तो खुद अकेली ही लेडीज आकर के अपने घर से चल के जो गर्भावस्था में है वो अकेचर के रोशन आकर ट्रीटमेंट लाया करती है जबकि छः 20 साल पहले लगभग क्या होता था कि औरतें अपने पति को अपने सास से या ससुर जो भी है कि गार्जियन को ले आते थे और अब इतना वो महसूस नहीं करती कि हमें किसी ज़रूरत हो सामान्य ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल आते हैं और ट्रीटमेंट लेकर चले जाते हैं मतलब बहुत कुछ फ़र्क पड़ा है मैं भी नहीं हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में और भी पाँच छः ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जो पुरुष है और अच्छा ट्रीटमेंट दिया करते हैं सर्जी भी देते हैं ज़रूरत होते जाओ बाकी सामान्य ट्रीटमेंट देते ही है जी जी इसके साथ भी मैंने एक विशेष विशेष चिकित्सक होने नाते में एक साहित्यकार भी हूँ मैंने बहुत सी पुस्तकें लिखी है लगभग हमारी अब अलग पचास के आसपास पास किताबें प्रकाशित हो आज की हैं अच्छा लघु कथा हमारा विशेष विधा है लघुकथा में लिखता हूँ लघुकथा में खुद मेरा मेरी लिखी हुई पंद्रह किताबें आ चुकी हैं खुद मेरी लिखी हुई और संपादित की भी मेरी आगे पच्चीस आज चुकी हैं इस लघुकथा के अलावा अन्य विधायें कहानी है व्यंग है बाल साहित्य है और दूसरी प्रेरक प्रसंग जैसे हैं वो मिलाकर कुल पचास पुस्तक हो गई हैं राजस्थानी में लिखा है लगभग मेरी पाँच पुस्तकें राजस्थानी में आई हैं और मेरे जो व्यक्ति विशेष का जो लेखन है लघुकथा पर उस पर भी पी एच डी हुई है चार तो लगभग अभी पहले एम हुई हैं जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा और बीकानेर से महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर यहाँ एम हुई हैं और पी सिर्फ एक हुई है अलीगढ़ के डॉक्टर संतोष शर्मा हैं उन्होंने हमारे लघुथा संसार पर डॉक्टर उसका विषय था डॉक्टर राम कुमार और उनका लघुथा संसार इस पर उन्होंने एक पी एच किया है अगर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में व्यक्ति विशेष पर अगर पीएचडी एच डी लघुकथा विधा हुई है तो दो ही ऐसे लघुकथाकार हैं जिनकी हुई है जिस समय से एक मैं हूँ एक अपने राजस्थान के ही पार्सदासोत्त हुआ करते थे जयपुर के वो अब नहीं रहे दिवंगत हो गए एक उनकी लघुकथा साहित्य प्रो हुई एक व्यक्ति विशेष साहित्य पर मेरी हुई है तो मैं अपने आप को वैसे भी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि चिकित्सा होने नाते मुझे साहित्य गुण आए हैं और मैं दोनों तरफ साहित्य दृष्टि से भी आमजन को भी एक अच्छा मार्ग की तरफ प्रशस्त करना चाहता हूँ और एक महिलाओं को भी अपने चिकित्सय पेशे से उनको दे करके हर दृष्टि से उनको संपन्न करना चाहता हूँ रोग करना चाहता हूँ मैंने अपने जब सरकारी जॉब में था जब तो मैं हर पेशेंट को देखा करता था चाहे किसी भी विधा किसी भी रोग का वो पेशेंट आओ मरीज़ आओ अब मैंने रिटायरमेंट सर जो वहाँ से मैं स्वानृत हो गया तो हमने अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लिया है उसमें मैं सिर्फ कोशिश ये करता हूँ कि मैं महिलाओं की ही बीमारियों को ही इलाज करूं बाकी सामान्य तौर पर सर दी जुकाम बुखार आते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे पास मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ भेजूँ सलाह दूँ वहाँ जाए ताकि उनको मुफ्त में दवाई मिले मुफ्त में इलाज मिले और मैं ये भी चाहता हूँ कि इसे अगर मैं सामान्य विशेष तौर पर ही इलाज देना चाहूँगा तो महिलाओं का उनको ज़्यादा इलाज देना चाहूँगा बनस्पत सामान्य के बजाय सामान्य तो हर कोई एक आराम पे या सामान्य एम पी डॉक्टर भी इलाज कर पाता है और महिलाएँ समझे कोई बीमारी के आते हैं तो सामान्य नहीं कर पाते मैं चाहता हूँ कि मैं उनको ज़्यादा देखूँ बनस्पत सामान्य पेशेंट को अगर सामान्य पेशेंट को देख के मैं समय खर्च करूंगा तो फिर बाकी जो जिसके जो पेशेंट अपने स्पेशलिटी के लिए इलाज लेना आए हैं वो वंचित हो जाते हैं तो मेरा नजरिया ये रहा है कि मैं इस तरह स्त्री से होना स्त्री संबंध ही मैं मेरे इलाज देऊँ और वो मन अच्छा समझा और बहुत ज़रूरी होता है तो मैं सामान्य पेशेंट आते हैं और जो हम पर समर्पित हो कहते हैं नहीं हम इलाज आपसे लेंगे डॉक्टर साहब तो उनका मैं देखता भी हूँ ऐसी बात नहीं डॉक्टर उड़ना आते इलाज तो सबको करना होता है लेकिन मेरी प्रायरिटी में स्त्री उसी से ओढ़ न आते मैं स्त्री संबंधी बीमार इलाज करूँ तो मुझे अच्छा लगता है आनंद आता है मैं सोचता हूँ के वास्ते मैंने अपने जो भी मेहनत किया था जो भी हमने परिश्रम किया था जो पढ़ के आए थे उनका हम सही लाइन पर चल रहे हैं जी और अब यहाँ मैं ब्रह्म आश्रम में जो है ये ब्रह्म यहाँ मैं शांति में पहली बार आया हूँ लाइफ में मेरी लगभग 65 वर्ष मेरे उम्र के हो गए हैं नहीं आ पाए सरकारी पैसे में रहते हुए घर के और सामने वो परिस्थिति में रहते हुए इसकी तरफ ध्यान नहीं हुआ हमारे शादुलपर में कुमारी शोभा बहन जी हैं वो वहाँ ब्रह्म कॉलेज आज वो चलाते हैं अच्छा हाँ तो वहाँ क्या है क्या हमारे और भी साथी थे दो चार वो वहाँ उनके पास जाया करते थे उनके संपर्क में थे उनके ज्ञान सीखने लिए के लिए और अच्छे अपने मानसिक संतुलन को समान बनाए रखने लिए मेडिकेशन जैसे भी जो थे वो जाते थे वहाँ पर एक दो बार मैं भी उनके साथ चला गया तो चलो देखते हैं ये जाते हैं तो बहन क्या कुछ बताते हैं चलो अपने भी सुने एक का ऋण नाते मेरी भी रुचि उनकी तरफ जाने की हुई कि नया सीखे नया कुछ हो तो वास्तव में वो वा गया तो मुझे एक अच्छा सा अनुभव आ अजीब सा अनुभव आया कि मैं यूँ ही उनके आश्रम में उस भवनों में इंटर हुआ तो मुझे लगा कि वास्तव में अपने बारी के बजाय बांध रहे तो मन एकदम शांत और वो बहुत ही एक शांति अनुभव मैं कर रहा था फिर बहन से मिले बातें हुई उन्होंने अपने प्रोग्राम और उन्होंने अध्यात्म बारे में बातें हुई ब्रह्म के बारे में बताया तो मुझे खुद लगा कि हाँ वास्तव में इनमें है कुछ खासियत है, है। वास्तव में इसमें जिन जो लोग भागदौड़ की दुनिया में पजल परेशान रहते हैं अगर वो यहाँ करके अगर कुछ सोचे समझें तो ज़िंदगी का सही मायना वो समझ सकते हैं और सही रास्ते पर चल सकते हैं आज के भागदौड़ दुनिया में लोग धन लोलुता लो लुता में इतने वो हो गए हैं कि अपने रिश्ते और सामान्य हमें क्या कदम उठा सही वो सब बोल गए हैं सर से कमाने के लिए ही वो अपने रिश्तों को अंधिकापन कर देते हैं और छोटे मोटी बातों के लिए भी किसी का हत्या कर देना पैसे के बारे में लेकर ना दुकान में घुस करके उसका मतलब धक्केमक्के मार्केट में पैसे ले जाना मतलब इस तरह किडनैप करना और मतलब ये सब इस तरह के हो गए क्यों है ये ये आदमी अपने आप को नहीं समझ पा रहा मानव मानव शैली से थोड़ा हट रहा है वो अगर वह वास्तव मानव शैली में हटे हटकर मानव शैली हट रहा है अगर वो मानव शैली पर स्थित होकर कुछ ठंडे दिमाग सोचे तो निश्चित तौर से ही वो क्या है कि वो सदमा पर जा सकता है और आजकल जो ये जिस तरह के क्या है कि उतरे दिन रात हत्याएँ हो रही हैं किडनैप कर रहे हैं अपहरण कर रहे हैं और ये बदमाशियां और इस तरह हो रहे हैं ये सब इन सब के लिए मैं सोचता हूँ एक ब्रह्म ही ऐसा एक स्थान है जहाँ अगर ये आके कोई मनुष्य सीखे तो जिंदगी को वो सफल बना सकता है मेरा तो यही अब लग रहा है यहाँ मैं कल आया हूँ तो यहाँ देखा मैंने काफी लोग मैं सभी डॉक्टर्स हैं निश्चित तौर से वो पेशे में सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी है फिर भी वो उन धन से हट कर अपने उस उस साइड से बिजनेस से हट कर और फिर भी यहाँ आएँ एक बुद्धिजीव होते वो यहाँ आएँ तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं तो देखो ब्रह्म कुमारीज के इनके जो वो नियम है संचालन है वास्तव में ही प्रभावित हैं नहीं तो इतने बुद्धिजीवी एक साथ इकट्ठे नहीं हुआ करते <laughs> और यहाँ करके भी इतने इकट्ठे हुए हैं कि शांत शांत स्वभाव से बैठे चुप सुनते रहे मैं सोचता मैं देख रहता है कि कोई मुझे किसी सांस सांस लेते समय सांस आते समय की भी कोई हलचल महसूस नहीं हो रही थी कि हाँ कोई डिस्टरबेंस है या कुछ है चुपचाप शांति सुन लेते बहुत अच्छा लगा वो भी कितने उनके प्रति समर्पित हैं निश्चित तौर से ही इतने लोग एक साथ पीठ के समर्पण भाव से सुनते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ इनके नियमों में इनके अध्यात्म में कुछ बल है प्रभाव है और अच्छा जिंदगी कुछ देने के लिए इनके पास है मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी श्रोताओं को कि अगर ज़िंदगी में ढंग से सफल मार्ग अगर लेना चाहते हैं और मानव मूल्यों मानव संबंधाओं दानमर्क तौर मानव मूल्य अगर बरकरार रखना चाहते हैं तो आप इस तरह भ्रम को और जैसे अध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े और सीखें निश्चित तौर से जिंदगी के स्वरूण में आएंगे और अच्छा लगेगा डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी आपने अपने बारे में बताया और साथ ही साथ एक डॉक्टर होने के नाते किस तरह से आप स्त्री विशेषज्ञ हैं तो पहली जो ब्रांतियाँ थी वो धीरे धीरे जैसे आपने अच्छा काम किया तो लोगों के अंदर वो भ्रांति दूर हो गई और फिर ब्रह्मा कुमारी का जो है सेंटर आपके नज़दीक में है तो वहाँ पर भी आपका जाना हुआ और आज यहाँ माउंट आबू में आकर आप उन चीज़ों को सारी चीज़ों को अच्छी तरह से अनुभव कर रहे हैं देख रहे हैं आप फील कर रहे हैं कि भाई ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ने के बाद लोगों के अंदर एक सात्विकता आ सकती है एक जो है नैतिक मूल्यों की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ेगा और अपने जीवन में मूल्यों के साथ जीने की कोशिश करेंगे और जिससे जो है दुनिया में जो भी बुराइयाँ हैं जो भी हम लोग नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं वो कम होता जाएगा तो डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मैं चाहूँगा कि चुरू जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया में उस जैसे चुरू है उस एरिया में टूरिज्म के कौन कौन से स्पॉट्स है या कुछ ऐसा है जो ऐतिहासिक स्थान है वहाँ पर देखने लोग आते हैं है कुछ है इतना ज़्यादा तो नहीं क्योंकि हमारा चुरू डिस्ट्रिक्ट हरियाणा बॉर्डर पर इंसार और नज़दीक है बाकी राजस्थान तो राजस्थान के अंतिम श्रेय पर हैं तो जो राजस्थान में राजा महाराजे जो उनके गढ़ बनाया करते थे जो उनके वो यथस्थल हुआ करते थे वैसे तो हमारे यहाँ नहीं है लेकिन हैं कुछ हद है तक एक तो हमारे शादुलपुर के पास ही गोगा मंदिर है गोगा जी का जन्म गोगा जी की जन्मस्थली है वहाँ पंजाब और उत्तर प्रदेश से उनके बहुत वो भक्तगण आया करते हैं इसी रूम में चलते हैं हमारे वहाँ सालासर में बालाजी के मंदिर हैं सालासर जी धाम है साला धाम के वहाँ भी दूर दूर से लाखों की संख्या में वहाँ मतलब क्या है आया करते हैं दर्शन करने दर्शन करने आया करते हैं ये मंदिर हैं इसके साथ में ही चूरू में प्रॉपर चूरू में देखें तो वहाँ भी माल जी का कमरा नाम से है ऐतिहासिक वो बनाए हुए हैं देखने वहाँ भी लोग आते हैं और भी चूरू में इस तरह के हैं हमारे अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया के बारे में और मैं चाहूंगा कि अगर हिंदी फिल्मी गीत अगर आप सुनते हैं तो कौन सा एक गीत जो आपको बहुत पसंद आता है वैसे दुकानें काफी अच्छे हैं लेकिन अध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम चले देखे तो मुझे सजनरे झूठ मत बोल जो गाना है जी जी, जी। ये मुझे के पास जाना है उदय के पास जाना है <laughs> बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे वास्तव में जिंदगी का अंतिम छोर है क्या है उसके बारे में जानकारी मिलती है और ये एक सनातन सत्य है कि एक दिन जन्म लेने के बाद में दुनिया से जाना है तो इस बीच का जो आने का और जाने के बीच का समय है जिसको हम जिंदगी या जीवन बोलते हैं तो इसमें कुछ इस तरह का हमने करना चाहिए कि हम तो नहीं रहेंगे निश्चित तौर से हमारे कर्म रहें ये तो निश्चय हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमें याद किया जाए सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है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 रह जाएंगे सारे तुम्हारे महल चौबारे यही रह जह जाएंगे सारे अकड़ किस बात की प्यारे अकड़ किस बात की प्यारे ये सर फिर भी झुकाना है सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है भला की लिख के क्या होगा वही लिख लिख के क्या होगा यही सब कुछ चुकाना है सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है पन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया लड़क पन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया बुढ़ापा देख कर रोया बुढ़ापा देख कर रोया वही किस्सा पुराना है सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है नहा है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है भला कीज भला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 डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये बातें अच्छी लग रही होंगी और कहीं ना कहीं ये जो गीत हमने सुना वो जीवन के सत्य को उजागर करता है और व्यक्ति को जो है नेक रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करता है चलिए आज के ऐसे एपिसोड में हमने काफ़ी बातें की डॉक्टर राम जी से और मैं चाहूँगा हमारे यहाँ जो राजस्थान है और ख़ास आबूरोड बेल्ट है यहाँ ट्राइबल बेल्ट मैंने आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं पहाड़ी इलाकों में इनका रहना होता है और इन लोगों के लिए जैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से ख़ास महिला में जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या आप बताना चाहेंगे मैं उनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो आदिवासी क्षेत्र है पहाड़ी एरिया है तो यहाँ जो भी प्रदूषण दिन दिन से होता है उनसे बच कर रहे दूसरे जैसे स्मोकिंग का है वो चाहे स्त्री हो पुरुष किसी को नहीं खाना चाहिए हुँ हुँ. क्योंकि पहाड़ी पहाड़ियों पर चढ़ चाहिए हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऊपर ऑक्सीजन कम होती है अगर हम इस तरह का स्मोकिंग जैसा करेंगे तो हमारे फेफड़े कमज़ोर होंगे तो पहाड़ियों पर चढ़ पाने में हमें दिक्कत आएगी सांस नहीं ले पाएंगे दूसरा ये खेणी है गुटखा है ये ये भी नहीं लें इससे क्या है शुरुआती में तो हमें एक चेतना मिलती है उस समय ऊर्जा मिलती है कि वास्तव खाया है और मुझे कुछ नई एनर्जी मिली मैं कुछ काम कर सकता हूँ ये एक बहुत क्षणिक है लेकिन वो धीरे धीरे क्या है कि वो वही उसका एक बड़ी बीमार ग्रुप ले लेती है और घाव हो जाते हैं घाव होने बाद में कैंसर हो जाते हैं कैंसर होने बाद में ऑपरेशन करना पड़ता है तो हम देखते हैं मुंह के जो गाल और चेहरा ही है दांत भी हठाने पड़ जाते हैं तो वो आदमी जी नहीं पाता मर नहीं पाता अपने आप को एक अपराध बहुत जिंदगी जीती हुआ चार पर पड़ा रहता है तो अपना इसका ध्यान रखना चाहिए इस तरह भी एल्कोहल है दारू पीना है दारू पीने से खुद की सेहत तो खराब होती है इज्जत भी खुद ख़राब होती है चरित्र नहीं रहता उस साधुओं को शारीरिक दृष्टि से बुरा देखते हैं और पूरा परिवार है बच्चे वो भी उससे क्या प्रभावित होते हैं और समाज के जितने लोग हैं उसको एक अच्छी नज़र नज़र से, से देखते तो आज, वो निश्चित तौर से भी शारीरिक और मानसिक समझो पारिवारिक समझो हर तरह से उनका वास होता है तो इस तरह के जो है इनको नहीं मतलब उपयोग करना चाहिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए और साथ में भी ये है कि मैं धर्म के बारे में थोड़ा कुछ बोलना हम हर धर्म को अपनाएं जिस धर्म में कुछ हमें लगता है कि अच्छा है उसको उसमें हमें निकाले मैंने या हमें ब्रह्म कुमार जी माकरे में देखा है यहाँ धर्म नाम का कोई शब्द नहीं लेते इनके नजरों में पूरे सभी धर्म समान है बराबर हैं बताइए तो मानव को मानव मानते हैं जिसने मानवधारी शरीरधारी का ले सोलह ले लिया वो मानव है और मानव को हम अच्छे रास्ते पर कैसे ले जाए सामान्य हालांकि देखा मैंने ये बता रहे हैं वो सभी सामान्य हैं हम अगर उसको देखें वो सामान्य है वो सब जानते हैं लेकिन ये है कि उसको हमने अपने ऊपर कैसे लागू किया जाए बस इतना यह है अब ये यह हमें यहाँ ब्रह्म कॉलेज मांगते हैं तो वो लागू करने के तरीके बताते हैं और किस ढंग से वो उनको अपने अंदर से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि हम उनको उस उनके माध्यम से आगे बढ़ सकें तो इस तरह के जो यहाँ आदिवासी भाई साथी रहते हैं उनको मैं तो यही अगर अच्छा स्वास्थ्य रखें तो निम निम्न तौर से एक योग करें सुबह शाम का घूमना भी करें घर में काम करना अलग बात है मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करना अलग अलग पहलू दोनों अलग, अलग अलग पहलू हैं तो ये ना सोचे कि नहीं नहीं नहीं मतलब दिन में ही और एक और तो हूँ दिन घर में काम करते तो मिली घूमना ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है नहीं ऐसा कुछ नहीं है घूमना चाहिए हमें वो घूमना अलग है वो क्या है कि शांतचित्त मन से और आराम से हल्के हम घूमते हैं काम करते हैं वहाँ टेंशन फुल होते हैं कि ये काम मेरा बाकी रहेगा मुझे ये काम करना है नेक्स्ट मुझे ये स्टेप काम की करनी है तो वो अलग है और ये घूमना अलग है तुम तो जिस स्वास्थ्य के लिए घूमना चाहिए योग भी करना चाहिए योग अगर योग समय पर करते रहेंगे तो निश्चित तौर से आप बीमारियों से अलग ही रहेंगे अलग रहेंगे बाकी पहाड़ी है यह हरियाली अच्छी है हमने ये सुना है और तो हरियाली रहेगी वहाँ बीमारियाँ कम रहेंगी तो आप इसका भी फायदा उठाएँ और हरियाली जहाँ भगवान ने कुदरत ने आपको यहाँ जन्म दिया है हमारे जैसे भी दूर दूर से चल करके आपको यहाँ देखने आते हैं आप आदिवासी हो जैसा भी आप अपना जीव जीते हैं सही जी रहे हैं हम भी आपके निश्चय ये मान मैं कि आपका भी जगह है निश्चित तौर से कुदरत ने भगवान है एक अच्छी जगह बनाई है और आपको भी भगवान ने एक आप यहाँ जन्म दे करके आपका आपको, आपको मतलब अच्छा इंसान बनाया बनाया है हमें इतने दूर से चल के आते हैं तो इस जगह में कोई ना कोई खासियत है ही इस खासियत को बनाए रखने लिए आप लोगों से यही निवेदन है कि आप इसको खासियत को बनाए रखें और अच्छे बातों का सेवन करें अच्छे खान पान का सेवन करें अच्छे मालूमत आप हैं जब अब माउंट अबू नाम आ गया तो निश्चित माहौल अच्छा है ही अब अपने आप को सुधारें अच्छे सेवन करते हुए बुराइयों दूर रहते हुए अच्छे ज्ञान का उपयोग करते हुए अच्छे दिमाग चिंदन का उपयोग करते हुए जिये बीमारिशों दूर रहेंगे चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी आदिवासी जो निवासी हैं वो सुन रहे हैं इस रेडियो मधुबन को और जो भी इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी सेहत का जो है आपने एक बहुत ही सुंदर टिप दिया तरीका बताया कि आप सवेरे या शाम को जो है आधा घंटा या पौना घंटा जो है वॉकिंग करना चाहिए चलना चाहिए तो इससे जो है आपका सेहत में बहुत अच्छा सुधार होगा और जो घर के काम करते हैं वो तो करनी ही है लेकिन काम करने के साथ साथ सवेरे या शाम में एक वक्त आपको टहलने के लिए अवश्य निकालना चाहिए जिससे आपका सेहत में काफ़ी सुधार हो सकता है या आप हेल्दी रह सकते हैं तो चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा लगा और जाते जाते मैं कहूँगा कि एक मैसेज आप हमारे सभी लिसनर्स को जरूर दें एक छोटा सा मैसेज मैसेज मेरी तरफ से ये है कि यहाँ ब्रह्म कुंवरिज नाम की जो संस्था है यहाँ इनसे ज्ञान सीखें और अध्यात्मिक ज्ञान सीख करके मन में जो हमें शरीर मिला है इसका उपभोग सही ढंग से करें धन्यवाद धन्यवाद <laughs> शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आपने संदेश में बताया कि ब्रह्मकुमारी संस्थान के माध्यम से जो योग सिखाया जाता है जो राजयोग सिखाया जाता है उसे सीखिए और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें अप्लाई करें उससे धारण करें तो आपका जीवन बहुत ही सुंदर बन सकता है तो चलिए आज के इस एपिसोड में डॉक्टर राम जी हमारे साथ थे और अपनी अच्छी अनुभव की बातें हमारे साथ शेयर किया इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को आप हैं 90.4 एफएम। चलिए इसी के साथ मैं है आपसे इजाजत सलाम नमस्ते सुनते रहो, रहो। ये मत कहो खुदा से मेरी